श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ छब्बीस छब्बीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी अहेतुकी भक्ति श्री राम कृष्ण का दास्य भाव श्री रामकृष्ण ये डॉक्टर जो कुछ कह रहे हैं इसका नाम है अहेतुकी भक्ति महेंद्र सरकार से मैं कुछ चाहता नहीं कोई और आवश्यकता भी नहीं है महेंद्र सरकार को देख ही मुझे आनंद होता है यही अहेतुकी भक्ति है जरा आनंद मिलता है तो क्या करूं? अहल्ला ने कहा था हे राम यदि शुकर योनि में, में मेरा जन्म हो तो उसके लिए भी कोई चिंता नहीं परंतु ऐसा करना कि तुम्हारे पाद पद्मों में, में मेरी शुद्ध भक्ति बनी रहे और मैं और कुछ नहीं चाहती रावण को मारने की बात याद दिलाने के लिए नारद अयोध्या में श्री रामचंद्र से मिले थे सीता और राम के दर्शन कर वे स्तुति करने लगे उनकी स्तुति से संतुष्ट होकर श्री रामचंद्र ने कहा नारद तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ अब कोई वर की प्रार्थना करो नारद ने कहा राम यदि मुझे वर दोगे ही तो यही वर दो कि तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति बनी रहे और ऐसा करो कि फिर कभी तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो जाऊं राम ने कहा और कोई वर लो नारद ने कहा मैं और कुछ भी नहीं चाहता मुझे केवल तुम्हारे चरण कमलों में शुद्धा भक्ति चाहिए इनका भी वही हाल है जैसे ईश्वर को ही देखने की देखने की प्रार्थना करते हैं देह सुख धन और मान यह कुछ नहीं चाहते इसी का नाम शुद्धा भक्ति है आनंद कुछ होता है जरूर परंतु वह विषय का आनंद नहीं है वह भक्ति और प्रेम का आनंद है शंभु ने कहा था आप मेरे यहाँ अक्सर आते हैं और यदि असल में देखा जाए तो आप इसीलिए आते हैं कि आपको मुझसे बातचीत करने में आनंद आता है हाँ इतना आनंद तो है ही परंतु इससे बढ़कर एक और अवस्था है तब साधक बालक की तरह इधर उधर घूमता है इसका कोई कारण नहीं कभी एक पतिंगों को ही पकड़ने लगता है भक्तों से इनके डॉक्टर के मन का भाव क्या है तुमने समझा वह है ईश्वर से यह प्रार्थना कि हे ईश्वर सत्कर्म में मेरी मति हो असतकर्म से बचा रहूं मेरी भी वही अवस्था थी इसे धास्य भाव कहते हैं मैं माँ माँ कहकर इतना रोता था कि लोग खड़े हो जाते थे मेरी इस अवस्था के बाद मुझे बिगाड़ने के लिए और मेरा पागलपन अच्छा कर देने के विचार से एक आदमी मेरे कमरे में एक वेश्या ले आया वह सुंदरी थी आंखें बड़ी बड़ी थीं मैं माँ माँ कहता हुआ कमरे से निकल आया और हल्धारी को पुकार कर कहा दादा आओ देखो तो मेरे कमरे में कोई है हल्धारी तथा अन्य लोगों से मैंने कह दिया इस अवस्था में माँ माँ कहकर मैं रोता था और कहता था माँ मुझे बचा माँ मुझे निर्दोष कर दे सत्य को छोड़ से मेरा मन न जाए तुम्हारा यह भाव तो अच्छा है सच्चा भक्ति भाव है दास भाव यदि किसी में शुद्ध सत्व आता है तो बस वह ईश्वर की ही चिंता करता रहता है उसे फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता कोई कोई प्रारब्ध के बल से जन्म के आरंभ से ही सत्व गुण पाते हैं कामना शून्य होकर यदि कर्म करने का यत्न किया जाए तो अंत में शुद्ध सत्व का लाभ होता है रजो मिश्रित सत्व गुण रहने से मन भिन्न भिन्न भिन वस्तुओं की ओर खींच जाता है तब मैं संसार का उपकार करूंगा यह अभिमान उत्पन्न होता है मनुष्य जैसे क्षुद्ध प्राणी के लिए संसार का उपकार करना बहुत ही कठिन है परंतु निष्काम भाव से परिहित करने में दोष नहीं यही निष्काम कर्म कहलाता है उस तरह के कर्म करने की चेष्टा करना बहुत अच्छा है परंतु सब लोग नहीं कर सकते बड़ा कठिन है सभी को कार्य करना ही होगा दो एक आदि में ही कर्मों को छोड़ सकते हैं दो एक आदमियों में ही शुद्ध सत्व देखने को मिलता है यह निष्काम कर्म करते करते रस से मिला हुआ सत्व गुण क्रमशः शुद्ध सत्व हो जाता है शुद्ध सत्व होने पर उनकी कृपा से ईश्वर प्राप्ति भी होती है साधारण आदमी शुद्ध सत्व की यह अवस्था नहीं समझ सकते हेम ने मुझसे कहा था क्यों भट्टाचार्य महाशय संसार में सम्मान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है क्यों